लेसन थर्टीन प्रणब कविता याद करता है मोहन कार की मरम्मत करता है फिल्म शुरू हो गई प्रणब ने कविता याद की प्रणब से कविता याद की गई मोहन को अपना भाई याद आया मोहन को बस दिखाई दी प्रणम ने कविता की याद की शेखर ने खोए हुए बच्चे की खोज की कार की मरम्मत हुई मोहन को अपने भाई की याद आई मोहन ने कार की मरम्मत की मोहन से कार की मरम्मत की गई मैंने उनको प्रणाम दिया राजा ने ईश्वर से प्रार्थना की पति ने अपनी पत्नी से बात की सम्राट बिम्बसार ने वैशाली पर आक्रमण किया था सम्राट बिम्बसार से वैशाली पर आक्रमण किया गया था पेज नंबर 94 फोर ने कविता को याद किया शेखर ने खोए हुए बच्चे को खोज किया शेखर से खोए हुए बच्चे को खोज किया गया हमने सभी काम समय पर पूरे किए हमने विकास योजना पूरी की सभा के लिए दस आदमी इकट्ठे हुए सभा के लिए बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई हमको सभी काम समय पर पूरे करने थे हमको विकास योजना पूरी करनी थी हम सभी काम समय पर पूरा करेंगे हम विकास योजना पूरा करेंगे जिंदा ज़्यादा पैदा जमा बढ़िया घटिया आला उम्दा, बकाया युवा पुख्ता जरा अदना जुदा फिदा खुशनुमा शेरनुमा सालाना रोजाना शर्मिंदा ताजा बेटी फरवरी में पैदा हुई है युवा देश में बेरोजगारी की समस्या पैदा हो रही है हम ताज़ा खबर की अपेक्षा कर रहे हैं पुलिस ने मुहर्रम के मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं जरासी बात की चिंता ना करें पेज नंबर नाइन्टी सिक्स अपेक्षा इंतजाम इकट्ठा खबर खोज पुख्ता पैदा प्रणाम मुहर्रम मौका योजना विकास दुगुना दो दोगुना दूना तिगुना चौगुना पचगुना पाँच गुना छः गुना छः गुना सात गुना आठ गुना नौ गुना दस गुना सौ गुना